कृष्ण भवनामृत प्रबोधिनी कंटिन्यू करते हुए आज का अध्याय शुरू होगा प्रभुपात का महत्व से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे श्री श्रीमदिका महाराज हमारे गुरु महाराज ने लिखी है पुस्तक हम अज्ञानी ज्ञान शलाकुन्नीत श्री गुर नम श्रीचतन्यमनोभष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वद वंदेहं श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथन्विम तम सजीव साइतम सवधूत परीजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान सह गण ललिता श्री, श्री, श्री, श्री, श्री, श्री विशाखान्वता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम तो अभी हम प्रमाण तत्व में नहीं जाएंगे वो उद्देश्य नहीं था हमारा केवल इतना ही समझना है कि प्रमाण के ऊपर आधारित तो होना चाहिए अपने मर्जी के ऊपर नहीं दो दिन उसी के ऊपर मर्जी से नहीं होनी चाहिए वो प्रमाणित शास्त्रों के मार्ग निर्देशन के अनुसार होने चाहिए ये उसका सार है गुरु साधु शास्त्र वो नहीं चर्चा करना चाहते कि उसको गुरु साधु शास्त्र एक कैसे करना है तो कभी आगे बढ़ते हुए किसको यदि विस्तार में उसको एक को जानना है तो हमारे द्वारा दिए गए कुछ सेमिनार है वो देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर अब उसकी चर्चा नहीं कर सकते का महत्व इसको हम मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा समय तो कम है तो आज कथा करेंगे उपवाद का महत्व जानने के लिए पांच हजार साल पहले की बात है महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था भगवान अपने काम वापस लौट चुके थे और शिल व्यास देव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में या भगवान के एक अवतार के रूप में उनका कार्य था कलयुग के जीवों के लिए शास्त्रों को संगत बनाना तो शास्त्रों को इस प्रकार से परिवेशन करना कि जिससे कलयुग के जीव उसको ग्रहण कर पाए क्योंकि कलयुग के जीवों की बुद्धि बहुत ही छोटी होती है तो चार वेद शब्द शब्द याद रखना उनके लिए संभव नहीं होगा मतलब वेद याद याद रखना रखना संभव संभव नहीं नहीं होगा, होगा। ना तो तो तो उसको समझना दूर की बात है, याद रखना भी का तो का क्या करे? का क्या करे, करे शिक्षाओं और धर्म कैसे कलयुग बचा गया इस विषय को लेकर के व्यासदेव का अवतार हुआ था इसलिए व्यासदेव सभी वेदों को चार सभी वेदों का भाग लेते हैं और उसको चार भाग में विभाजित करते हैं और चार वेद की तरह देते हैं साम फिर बाकी जो बहुत बड़ा भाग बचा वेदों का उसको लेकर के उसके करते हैं। मतलब उस संक्षेप में वो इस तरह से कि सबको समझ में आ जाए उस प्रकार से इतिहास और पुराण के रूप में देते हैं जिसको पंचम वेद कहते हैं तो पुराण की रचना की इतिहास वो महाभारत की रचना की और अंत में वेदांत सूत्र की रचना की जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं जिससे ये सभी वेदों में जो सब कुछ है वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको संक्षेप में बता दिया सार सभी वेदों का सार वेद पुराण या सबका सार उन्होंने वेदांत में दिया ये सब देने के बाद भी उनको असंतुष्टि बनी रही मैंने ये संतुष्टि के मैं जो भी करने आया था मैंने सब कर दिया पुराण दे दिए महाभारत दे दिया चार वेद दे दिए और इन सब का सार वेदांत सूत्र में दे दिया वो संतुष्टि थी कि मैं जो करने आया था वो तो काम कर दिया लेकिन फिर भी संतुष्टि हो क्यों नहीं रही है कुछ गड़बड़ है कुछ रह गया है इस प्रकार से संतुष्टि अनुभव करते थे प्रथम स्तंभ के में सब आता है तब नारद मुनि जो उनके गुरुदेव है व्यासदेव के तो वे आए वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि क्यों असंतुष्टि अनुभव हो रही है क्योंकि व्यासदेव ने खुल करके बिना कोई संशय के भगवान कि भक्ति को स्थापित नहीं किया था भगवान की भक्ति के महत्व को भगवान के भक्तों को खुलकर के स्थापित नहीं किया था इसलिए व्यास देव को असंतुष्टि थी कि खुलकर करके आपने नहीं बताया है हृदय नहीं खोला है पूरा यहां पर भी थोड़ा चीटिंग है तो इसलिए फिर नारद मुनि ने उनको बताया कि आप ऐसे ग्रंथ रचना करो जिससे कलयुग के पापी जीवों के समाज में केवल एकाद पापी जीव नहीं पापी जीवों के पूरे समाज में क्रांति आ जाए ऐसे ग्रंथ की रचना करो तदभाग विसर्गो जनता प्रतिश्लोकम अबद्धव्य नाम अन यशोकित यद शिणवंती गायती गृहती साधवा विप्लवा समाज पापी लोगों के समाज में क्रांति आ जाए पूरी पापी जनता में क्रांति आ जाए जनता ऐसे ग्रंथ की रचना करने के लिए नारद मुनि ने कहा और बताया कि ऐसा ग्रंथ क्या होता है भगवान के यशो नाम रूप गुण लीला इत्यादि के यशो ग होते हुए ऐसा तो ग्रंथ पूरे समाज में पापी जीवों में क्रांति ला सकता है पापी जीवों के समाज में जनता में क्रांति ला सकता है तो ऐसा आदेश दिया नारद मुनि ने जिसको स्वीकार करके व्यासदेव है उन्होंने भागवतम की रचना की। भागवतम वेदांत तो सूत्र के ऊपर ही ब्रह्म सूत्र के ऊपर ही कमेंट्री है उसका भाष्य है भाष्य अर्थवय ब्रह्म सूत्रा नाम भारत विनिर्णय महाभारत का अर्थ निर्णय करने वाला है भागवतम और वेदांत सूत्र का भाष्य है। एक पुराने याद तो वो उन्होंने लिखा शिमत भागवतम दिया हमको तो शिमत भागवतम का जो उद्देश्य था शिमत भागवतम देने का उसका जो पर्पस था उसका जो हेतु था वो क्या था उसका फंक्शन पापी जनता में क्रांति लाना एक दो पापी में नहीं पापी जनता में क्रांति लाना ये उसका फंक्शन हो गया भागवतम ये करने वाला है अभी ये तो हो नहीं रहा था भागवतम से जब तक शिला प्रभुपाद विदेश नहीं गए तब तक तो भागवतम पुण्यशाली लोगों के द्वारा पढ़ा जाता था उसकी कथा भी पुण्यशाली लोगों के द्वारा की जाती थी भारत पापी लोगों के द्वारा कुछ इसका इतना महत्व नहीं रहता बहुत सारे भक्त आए बहुत सारे प्रचारक आए लेकिन पुण्यशाली जनता में ही रहा था शिल प्रभुपाद जब इसको अपने प्रथम स्कंद के तात्पर्य को अनुवाद करके प्रथम स्कंद को अनुवाद करके तात्पर्य तात्पर्य करके जब लेके गए विदेश में वहां से उन्होंने शुरू की पापी जनता में क्रांति एक दो पापी जनता पूरे पापी जनता में क्रांति शुरू कर दी शिल प्रूपा ने सबको भक्त बनाने लगे उनके जीवन को परिवर्तन करने लगे तो इसलिए जो भागवतम का औचित्य था जिसके लिए श्रीमद भागवतम बना था वो करके दिखाया शिला प्रभात ने तो एक तरह से कह सकते कि यह श्लोक शिलाप्रुपात को इंगित कर रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो पापी जनता में क्रांति लेकर इस भागवतम को लेकर शिल प्रभुपात विदेश के उसके पहले भागवतम केवल पुण्यशाली लोगों के, लोग के द्वारा पढ़ी जाती है पापी लोगों के जीवन में क्रांति नहीं आती थी पूरी जनता एक आती आधो अलग बात है जहा पे जनता अगव था वो शिल प्रभुपात ने किया इसलिए हम सोच सकते हैं कि शिल प्रभुपात का बहुत विशेष महत्व है उनको विशेष शक्ति प्रदान हुई है जिससे वो ये कार्य किए हैं तभी तो कोई कह सकता है कि तो दूसरे जो सब थे व्यासदेव से लेकर के शिल प्रभुपत तो जो भी सब थे तो वो लोग के पास तो इतनी शक्ति नहीं थी वो लोग तो कर नहीं पाए ये पापी जनता में क्रांति ला नहीं पाए तो मतलब शिलप्रभुपत सबसे ऊपर है उन सबसे ज्यादा शक्ति प्रदत है शायद उनसे सबसे ज्यादा अच्छे भक्त हैं सात कह है। ऐसा प्रश्न उठ सकता है या हम ऐसा सोच सकते हैं हाँ हमको शिला प्रभुपात ने कृपा दी शिला प्रभुपात इतने महान हैं बाकी सब आचार्य तो ऐसे नहीं थे कि इतनी कृपा लेकर के आए थे ऐसा सोच सकते हैं तो ये सोच गलत सोच है शिलाप्रभुपात के महा महत्व को ऊपर करने में हम यदि परंपरा के महत्व को डाउन कर देते हैं तो हम शिला प्रभुपात को कभी समझे ही नहीं हम सोचेंगे इस कि इस कार्य है कि प्रभुपाद नास्तिक वो इस प्रकार से रहे हैं आप सब तो कर ही नहीं सकते मैं जा करता हूँ देखता हूँ कि सब भक्त बन ही जाएंगे नहीं तो ये सर ये लोग को कुछ आता नहीं इतने इतने सालों से इतने सदियों से सब मन लगे पड़े हैं एक को भक्त एक पापी को भक्त नहीं बना पाए मैं जाता हूँ पूरी पापी जनता को भक्त बना ऐसा विचार नहीं था तो इस विषय को समझने के लिए उसी भागवतम के पंचम अध्याय में जब ये आदेश देते है नारद मुनि कभी नारद मुनि इंगित करते हैं कि अभी क्या होगा कि लोग सब धर्म का आधार लेकर के व्यादेव ने जो लिखे है उन्ही ग्रंथों का आधार लेकर के पाप करेंगे और बोलेंगे कि यही धर्म है और कोई धर्म नहीं इस तरह से जो यज्ञ भूमि है सब वो सब स्लोटर हाउस में बदल जाएगी मतलब फसल खाने में बदल जाएगी निर्दोष पशुओं का कत्ल कर करके यज्ञ के नाम पे कत्ल करके उसको खाएंगे ये लोग ऐसा भविष्यवाणी की नारद मुनि है और ठीक ऐसा ही होने लगा थोड़े समय बाद जिसके कारण धर्मा की हानि हो गई पूरी भारत में विदेश में अलग अलग जगह पे तो जो पर्पज था वो तो पर्पज साइड में ही रह गया जो हेतु था भागवतम का हेतु तो शायद में रह लोग मनुष्य भी मनुष्य भी नहीं रहे तो भी यहाँ तक लेकर क्या भागवतम को स्वीकार करे उसके लिए समाज को तो सही बनाना पड़ेगा फैसला तो इसलिए फिर भगवान बुद्ध आए स्वयं और शास्त्र को ही वेद को ही नकार दिया बोले कि वेद तो गलत है वेद स्वीकार मत करो मेरी बात मानो और खुद वेद में से ही बोल रहे वेद गलत है मेरी बात मानो वो जो सब पशु होते होते मैं नहीं मानता ये सब धर्म होता है ये धर्म ऐसा प्रीण होता है धर्म तो मैं बोलता हूँ अहिंसा परमो धर्म देखो आपको कोई मारता है तो आपको दुख होता है, होता है जैसे किसी को और को भी आप मारेंगे उसको दुख नहीं होगा धर्म के लिए आपको वेद तक जाने की जरूरत नहीं है स्वयं समझो ना सीधा लॉजिक लगाओ आपको कोई मारता है तो आपको दुख होता है तो दूसरे को आप मारोगे उसको दुख नहीं होगा ये मोरलिटी है ये नैतिकता है आपके वेद नैतिक नहीं है उसको छोड़ो ऐसा करके उनको नैतिकता आत्... आ... सिखाई आत्मवत सर्वभूतेशु ये नियम वेद का ही नियम जो है वो तो उनको वेद को खंडन करके सिखाया इस आधार पे भगवान बुद्ध ने प्रचार किया और इस तरह से सबको भारत में जो है सब इनको वो हत्या और ये सब अलग अलग प्रकार की हत्याएं करने से रोका पशु हत्या से और यज्ञ विधि को बंद करा गया तो सब बुद्ध बन गए उसी प्रकार से दूसरी जगह पे भारत में भगवान को स्वयं को आना पड़ा दूसरी जगह पे उन्होंने अपने नुमाइंदों अपने सेवकों को भेजा जैसे तो उनको भेज दिया तो उन्होंने भी वही प्रकार किया तुम मारो मत नॉट राहशाली वो लोग समझ नहीं पाए उन्होंने वो को भी मार दिया वो बात अलग है इन्होंने उस प्रकार से प्रचार किया ऐसा करके विश्व की स्थिति को धीरे धीरे काबू में ले आए अभी उसके बाद वेद का तो खंडन हो गया है इसलिए वेद के ऊपर तो आधार नहीं है बाद प्रश्न बाद में प्रश्न वेद के ऊपर तो आधार है नहीं और बिना वेद के आधार पे भागवतम को तो स्थापित किया नहीं जा सकता और उसके स्थापित हुए बिना विश्व में क्रांति नहीं आ सकती तो इसलिए भी शंकराचार्य है भगवान शिव स्वयं कि अभी ये लोग तर्क से निकल करके शास्त्र पे तो आए तो उनको आकर्षित करने के लिए उनको वही चीज प्रस्तुत करनी पड़ी कि आप जो कर रहे हो तर्क से अलग अलग अलग, अलग अलग अलग प्रकार से जो स्थापित कर रहे हो बुद्धिज्म में शून्यवाद शास्त्र में भी वही दिया है वेद में भी वही दिया है उससे थोड़ा अच्छा दिया है शून्य नहीं है निराकार है तो निराकारवाद जो प्रचन्न बोध है उसको स्थापित करके वेदों से वो बौद्ध को हरा दी ये हराने के पीछे एकमात्र यही था कि वेदों के साथ वापस कनेक्ट हो जाएगा तो शंकराचार्य के आने के बाद उनके प्रचार के बाद बौद्ध लोग को खदेड़ दिया भारत से बहुत सारों को हरा दिया और इस तरह से जो बुद्धिमान वर्ग है वो स्वीकार करने लगे वेद को अभी कोई भी वस्तु का जो निर्णय होगा तो उसका आधार वेद होने लगा लेकिन अभी वेद को तोड़ मरोड़ के स्थापित किया था उसके अर्थ को इसलिए अभी वास्तविक अर्थ तो भी स्थापित करना है तो फिर एक के बाद एक वैष्णव आचार्य आते हैं निम्बार्काचार्य पहले विष्णु स्वामी फिर निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य वो लोग धीरे धीरे करके एक एक, एक, एक, एक चिन्ह स्थापित करे जा रहे हैं ओरिजिनल तो जो वास्तविक फिलोसॉफी है चिन्ह के भेद तत्व उसके कुछ कुछ भाग अलग अलग आचार्य आकर के मायावाद का खंडन करके फिर स्थापित किए जा रहे हैं अंत में चैतन्य महाप्रभ करके पूरा अचिंत्य भेदा भेद तत्व दे देते हैं। तो ये पूरा सब ने मेहनत की है तक। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदा दिया अचिंत भेदा भेद तत्व बनने तक वहां तक जब तक नहीं आया था तब तक जो भी पद्धति दे रहे थे कोई भी आचार्य हैं, भक्ति के भी जो पद्धति दे रहे थे या तो मायावाद की भी जो भी पद्धति है साधन पद्धति जिसको कहते हैं साधन तो वो कोई ऐसा व्यक्ति जो पापी है वर्णाश्रम समाज के बाहर है वो उसको पालन नहीं कर सकता है, उसका अधिकारी नहीं है उसको उसमें एंट्री नहीं है प्रवेश है ही है इसलिए पापी जनता में क्रांति लाने का तो प्रश्न ही नहीं है क्योंकि पापी जनता को प्रवेश ही नहीं है इसमें इवन वैष्णव धर्म भी जो थे तब, उसमें भी पापी जनता को प्रवेश नहीं था वर्णाश्रम मुख्य था साधन का एक भाग था वरना। तो अचिंत्य तत्व जब ले के आए तो ले वर्णाश्रम लेकर बाहर भी क्यों नहीं हो वो इसमें प्रवेश कर सकता है अचिंत तत्व में इस साधन पद्धति जो हरिनाम संकीर्तन की साधन पद्धति उसमें वो प्रवेश कर सकता है और इस तरह से अपने आप को धीरे धीरे शुद्ध करके पूरा परम शुद्ध होकर भगवत है इसको शरणागति की पद्धति कहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु लेकर के हर एक जीव के लिए तो ये अचिंत्य भेद भे तत्व आने से तत्व इस प्रकार का बना कि अभी कोई भी पापी व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बांटना शुरू कर दिया प्रचार करके लेकिन उन्होंने भी मुख्य रूप से पुण्यशाली जनता में ही बांटा क्योंकि तो भारत में ही थे भारत को तो उसमें ही घूमते रहे साउथ इंडिया गए साउथ इंडिया तो बहुत ज्यादा पुण्यशाली ही पूरा था राम तो इस तरह से सब किया और उन्होंने इच्छा जताई कि ये तो पूरे विश्व में जाना चाहिए क्योंकि यही वास्तविकता है भागवतम जो बताता है उस प्रकार तो ये पूरे विश्व में जाना चाहिए तो जाएगा कैसे उसको तैयार होना पड़ेगा ना विश्व में जाने के लिए साधन पद्धति संबंध विधेय प्रयोजन ये तब तैयार तो हो गया है चैतन्य महाप्रभु देखे गए लेकिन अभी उसको जाना है विश्व में तो उसको अभी और तैयारी चाहिए उसको स्थापित करना होगा चैतन्य महाप्रु उसको स्थापित करके नहीं गए वो कोई ग्रंथ लिख के नहीं गए चैतन्य महाप्रभु ने ये कारोबार दिया सनातन गोस्वामी को जिनके अध्यक्षता में दूसरे सब गोस्वामीगण बहुत सारे ग्रंथ प्रमाण ग्रंथ स्थापित किए भक्ति रसाम सिंधु छठ संदर्भ हरिभक्तिलास ऐसे बहुत सारे प्रमाणित ग्रंथ जो शास्त्रों के ऊपर आश्रित है तो शास्त्रों के आधार पर चैतन्य महाप्रभु का जो दिन भेदावेद तत्व तो है उसको स्थापित किया इसलिए रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में आता है श्री चैतन्य चैतन्य स्थापितम कि जो महाप्रभु के मन की इच्छा को उनकी अभिलाषा को इस भूतल पे जो स्थापित कर रहे हैं ऐसे रूप गोस्वामी मुझे कब अपने चरण रज देंगे उनके प्रणाम मंत्र में आता है तो उन्होंने वो पूरा शास्त्र का जो आधार है उसको स्थापित किया ष ने क्योंकि जब तक शास्त्रों के आधार पे नहीं है तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है और इसका परिणाम भी हमको देखने को मिला कि वो लोग सब स्थापित किए तब तक तो दूसरे सब अपने आप को चैतन्य के चैतन्य महाप्रभु के अनुयाई मानने वाले थे वो लोग प्रचार कर रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला प्रचार करो तो प्रचार कर रहे थे और प्रचार ही प्रचार में दुष्प्रचार कर रहे थे वर्णाश्रम को भी त्याग दिया सब प्रकार के पाप कर्म में लग गए दस प्रकार की नई फिलोसॉफी लेकर आए भग, भगवत तो को भी उल्टा सीधा समझने लगे इस तरह से बहुत सारे आप संप्रदाय उत्पन्न हो चुके थे तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बहुत ऐसा समय आया जिसमें गौरिया वैष्णव के नाम पे बहुत सारे अप संप्रदाय थे जिसके कारण वो हंसी मजाक का कारण बन गया था गोड़िया वैष्णव संप्रदाय यहां तक नोबत आ गई थी यदि किसी को गाली देनी है तो बोलते हैं कि ये तो है कोई पापी व्यक्ति उसको बोलना तुम तो पापी हो तो पापी हो ऐसा तो नहीं बोल करके बोलते थे गौड़िया वैष्णव हो तो यहां तक नौबत आ गई थी तो फिलोसॉफी पूरी तैयार हो जाने के बावजूद भी अत्यंत भेद तत्व बांटने के लिए तैयार हो जाने के बावजूद भी अभी वो बट नहीं रहा था सही से तत्व में भेद हो गया साधन में भेद हो गया अलग अलग प्रकार से उल्टा सीधा करके वो लुप्त हो गया था किंतु से वो सड ने उसको स्थापित किया था वहां से एक ब्रांच चली आ रही थी जो यथारूप पालन कर रही थी तो यथारूप तो शास्त्र के आधार पर था वही था बाकी सब अपप्रदाय आ गए थे तो अभी भी जो उद्देश्य है जो हेतु है पापी जनता में क्रांति लाना वो तो चालू हुआ नहीं कुछ लोग क्रांति लाने गए बिना शास्त्रों के आधार पे तो खुद पापी बन गए पापी जनता ने उनमें क्रांति ला दी <laughs> अरे नाम पर, परिवेषण करने गए थे इन लोगों ने इनको पापी बना दिया अरे नाम करने वालों को क्योंकि वो चैतन्य महाप्रु के आदेश के अनुसार नहीं गए थे छठ के अंतर्गत तो उनके जीवन में क्रांति आ गई तो जो वास्तविकता है वो तो हुई नहीं फिर भक्तिविनोद ठाकुर आते हैं उसी रूपानुगा लाइन में और भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को पुनः जागृत करते हैं कि हमको ष गोस्वामी को पालन करना पड़ेगा रूपानुगा बनना पड़ेगा चैतन्य अनुगा चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट अनुगमन नहीं कर सकते रूप गोस्वामी को अनुगमन करना पड़ेगा तब वो वास्तविक चैतन्य अनुग्र तो इसलिए उन्होंने रूप रूपानुगम फिलोसॉफी जो है उसको समझ करके उसको ग्रहण करके, फिर सब अप्रदायों के विरुद्ध प्रचार किया बहुत सारी पुस्तकें लिखी और जो चैतन्य महाप्रभु की मनोभीष्ट जो थी जो रूप गोस्वामी के माध्यम से इस धरातल पर आ रही थी वो मनोभीष्ट को समझ करके उसको व्यावहारिक स्वरूप दिया यहाँ पर तो। वो है भक्तिनाथ ठाकुर कि लोग किस प्रकार के हैं अधिकारी कौन है अलग अलग वस्तु का जिनको हम प्रचार करने जा रहे हैं उन लोगों का अधिकार क्या है जो प्रचार करने वाले हैं उन लोगों का अधिकार क्या है ये दोनों के अधिकार के अनुसार रूप गोस्वामी के ग्रंथों में शिक्षाएं क्या है कौन सा भाग उसमें से अभी अप्लाई होगा दीक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए ये दीक्षा है तो दीक्षा की पद्धति हमको कहाँ से मिलेगी रूप गोस्वामी ने दी है कि नहीं दी है इत्यादि सब विश्लेषण करके उन्होंने पूरा विस्तार से जो चैतन्य महाप्रु जिस प्रकार से चाहते थे प्रचार उसको स्थापित किया वो भक्ति ठाकुर ने किया इसलिए भक्ति ठाकुर को कहते रूपानुग वरा वरा रूपानुग को रूपानुगो में जो रूप गोस्वामी को पालन करने वाले हैं उन्होंने उनमें श्रेष्ठ भक्तिनोद तो भक्तिनोद ठाकुर ने ये सब फिलॉसफी स्थापित की कि रूपानुगा सही है और बाकी सब गलत है कैसे किस प्रकार से वो सब स्थापित किया और इसलिए रूपानुग जो है जो भी रूप गोस्वामी का अनुगमन करना चाहते हैं उनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या, क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भक्तिनोद ठाकुर ने स्थापित अभी ये सब वस्तुओं को भक्ति ठाकुर तो चाहते थे कि अभी आगे जो आने वाले वो मेरे मिशन आगे बढ़ाएं लेकिन ये वस्तु ग्रहण कौन कर सकता है भक्ति ठाकुर जो सब लिख रहे हैं तो आगे ग्रहण करने के लिए एक विशेष पात्र चाहिए उनको कि ये इन शिक्षाओं को और आगे बढ़ाएंगे तो इसके उन्होंने प्रार्थना की भगवान से चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति भेजिए जो इन शिक्षाओं को ग्रहण कर पाए और उसको आगे बढ़ा पाए उसका प्रचार कर पाए तो वहां पे भगवान ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा जो इनके वहां से पूरी शिक्षाओं को लिए और व्यावहारिक रूप में लड़ाई की उन्होंने अपसिद्धांतों को ध्वंत कर दिया अपसिद्धांत ध्वंता हारिने रूपानूगा अपसिद्धांत ध्वंता हारी बोलते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रणाम मंत्र बनाता है तो सब अपसंप्रदायों का उखाड़ा और ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था कि इस प्रकार से एक वैष्णव का जीवन होना चाहिए इस प्रकार से उसको जीना चाहिए वो जीवन को व्यावहारिक रूप से मठ और सब एक मिशन स्थापित करके एक संस्था बना करके उसको स्थापित किया वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में संस्था जब शुरू हुई इस प्रकार तो से बत्तीस मठ विस्तार में प्रचार लड़ाई के साथ प्रचार लड़ाई करते करते प्रचार वो उन्होंने शुरू किया अभी अभी भी ये पापी जनताओं में क्रांति लाने वाला नहीं बना है अभी भी भारत में प्रचार हो रहा है भारत में भी ज्यादातर लोग उस समय पुण्यशाली थे इसलिए ले रहे हैं पापी जनता में क्रांति तो अभी भी बाकी भक्ति ठाकुर इसलिए चाहते थे कि मैं तो ये नहीं करूंगा कोई करना चाहिए कोई विदेश में जाकर के प्रचार करना इसलिए वो चाहते थे तो उन्होंने सब काफी शिष्यों को आदेश दिया है, शिला प्रभुपाद ने आदेश ग्रहण किया और वो गए और यह करके यदि ये सब आचार्यों ने इस प्रकार से अपना अपना भाग नहीं किया होता शिल्प शिल पर जाकर के नहीं कर सकते थे वो भी उनके आधार पे ही कर रहे हैं मैं पांच रूप के साथ चर्चा कर रहा था उसके कार में कि तैयार माल पे बैठे हैं पांच रूपए बोल आप लोग सबने इतनी मेहनत की हम तो यहाँ पे आ गए अभी तैयार माल पर बैठे हैं मैंने बोला कि आपको और आगे माल तैयार करना है फिर पूरा बताया था कैसे व्यासदेव कह तैयार माल पे आगे धीरे धीरे सब आए और सबने अपना अपना योगदान दिया और वहां से आगे लेके गए तो यहाँ से अभी आगे और आगे तो जो ऑलरेडी आचार्य करके गए हैं उसका आधार ले करके। ऐसा नहीं वो उन्होंने किया तो मैं उनसे ज्यादा कर उन्होंने जो किया उसका आधार लिया और वहां से आगे गए क्योंकि जो विचार है वो तो नारद मुनि का ही है वही चल रहा है ये पूरा मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचाने में एक के बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आधार यहाँ यहाँ से यहाँ का काम ये करेंगे फिर यहाँ से यहाँ का काम ये करेंगे फिर यहाँ से यहाँ का काम ये करेंगे ऐसा करके ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेप आते हैं इसलिए हम भी तैयार माल पर ही बैठे हैं और दूसरा माल तैयार कर रहे हैं जिससे वो बैठ करके और लोग आगे जाएंगे उनको हमने क्या वो करना नहीं पड़ना चाहिए जैसे शिला प्रभुपात का ये महत्व है कि वो यहाँ पे आकर के इस प्रकार से प्रचार किए तो ये प्रभुपात की भविष्यवाणी भागवत में मिली एक पांच ग्यारह जो हमने कोट किया फिर भक्ति ठाकुर स्वयं कहते हैं कि कोई ऐसा आएगा जो इसको पूरे विश्व में फैलाएगा फिर चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि को कोई ऐसा सेनापति भक्त आएगा जो तो पूरे विश्व में इसको फैला देगा इससे बहुत सारी जगह पे प्रभुपाद की भविष्यवाणी है प्रभुपाद एक विशेष आचार्य है जो पूरे विश्व में फैलाने के लिए शक्ति प्रदत्त है इसको आधुनिक जगत में किस प्रकार से फैलाना है कलयुग में उसके लिए वो शक्ति प्रदत्त है तो उन्होंने वो किया और शिल प्रभुपाद इसलिए इसको के हमेशा फाउंडर आचार्य रहे प्रभुपाद के शिक्षाओं के ऊपर आधारित है इसके फाउंडर आचार्य लिखा जाता है प्रभुपाद ने स्वयं बोला कि मेरा नाम के नीचे लिखना है फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा यह हमेशा याद रखना है प्रभुपाद ने बताया दस हजार सालों तक जैसे रामानुजाचार्य का नाम याद रहता है रामानुज संप्रदाय चाहे कितने भी गुरु आकर के चले जाए लेकिन संप्रदाय तो रामानुज संप्रदाय का धव संप्रदाय कितने भी गुरु आकर के चले जाए नाम तो माधव संप्रदाय रहेगा क्योंकि मधुआचार्य है तो शिल प्रभुपात की जो भी फिर इच्छा है उस प्रकार से फिर हमको कार्य करना है ये हमारी जिम्मेदारी उनके शिष्य को उनके शिष्य की इच्छा के अनुसार हमको इस प्रकार से हमको कार्य करना और हमेशा शिला प्रभुपाद का एक विशेष स्थान है उसको याद रखना कोई अन्य गुरु में और शिला प्रभुपाद में भेद है और ये सभी संप्रदाय में रहता है रामानुज संप्रदाय में रामानुजार एक स्थान अभी भी वही स्थान है वो स्थान बहुत सारे गुरु आए रामानुज संप्रदाय में लेकिन वो स्थान को कोई नहीं ले सकता यदि कोई लेना चाहे भी तो उसको संप्रदाय से बाहर कर देंगे वो नहीं ले सकता कोई स्थान क्योंकि वो विशेष स्थान है वो स्थान किसी का नहीं हो सकता ऐसे इसी प्रकार से इसको में शिल प्रभुपात का विशेष स्थान होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि शिल प्रभुपात के कोई शिष्य आए और अभी अभी मैं अलग से करता हूँ शिल प्रभुपात ने बताया अभी मेरा स्थान है मैं भी ऐसा चेंजिंग कर सकता हूँ ऐसा नहीं तो प्रभुपात के शिष्य के शिष्य कोई आए नहीं वो भेद है दोनों में रामानुचार्य संप्रदाय पिछले कितने सालों से है पांच सौ सालों से हुआ एक हजार सालों से आया फिर भी रामानुज आचार्य का वही स्थान है कितने गुरु आ गए होंगे अब तक कितनी गुरुओं की जनरेशन आ गई होंगी एक हजार साल तक तो फिर भी आचार्य का स्थान वही का वही उस तरह से? पिछले तो शिला शिल के ग्रंथ का अध्ययन करना उनसे सुनना ये प्रमुख रहता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले शिला प्रभुपात के ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए उसके बाद किसी और के ग्रंथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम अपने शिक्षा गुरु के ग्रंथ पढ़ेंगे उसके बाद अपने गुरु के ग्रंथ पढ़े और उसके बाद शिल प्रभुपात के ग्रंथ यदि समय मिल गया तो पढ़ेंगे ऐसा नहीं उल्टा होना चाहिए सबका आधार शिल प्रभुपात के ग्रंथ होने चाहिए ये महत्वपूर्ण है समय में क्योंकि लोग सोचते हम ये पुस्तक पढ़े हम वो पुस्तक पढ़े प्रभुपात पुस्तक पढ़ने के लिए तो समय नहीं मिलता है और दूसरी हजार पुस्तक पढ़ने के लिए समय मिलता है होते ना कहीं लोग काफी लोग होते हैं तो रूप की पुस्तक तो क्या एक बार तो पढ़ ली अभी तो मैं चैतन्य भागवत पढ़ूंगा या तो नित्यानंद चरितमृत पढ़ूंगा या तो बहुत सारे गौरिया ग्रंथ बहुत सारे हैं तो उसमें कुछ नया मिलता है चैतन्य भागवत में बहुत रस है चैतन्य चरितमृत में इतना इतनी लीलाएँ नहीं है चैतन्य भागवत में ज्यादा रस मिलता है तो रस तत्व आस्वादन करना चाहते हैं किंतु वो शिल प्रभुपात की पुस्तकों को पढ़ने का विकल्प नहीं है एक बार पढ़ी दूसरी बार दूसरी बार पढ़ी तीसरी बार वो नियमित रोज पढ़ पढ़ना होगा ऐसा नहीं कि शिल प्रभुपात की पुस्तकें तो हो गई समाज कोई और वो हमेशा चक्कर चलता रहता है शिल प्रभुपात की पुस्तक पढ़ने उसको हटा नहीं सकते हाँ, कोई और पुस्तक साथ में पढ़ लो वो ठीक है लेकिन शिल प्रुपात की पुस्तक नहीं हट सकती तो के महत्व के बारे में थोड़ा सा इसको जो कुछ भी है आज शिल प्रभुपात की देखे इसलिए तो उनका विशेष महत्व है इस विषय में कोई प्रश्न है तो कर सकता है तो फिर आगे बढ़ता है सभी लोग अहिंसा वाले थे अफकोर्स कुछ तो होंगे जो उल्टा सीधा भी करते होंगे लेकिन मार्च में मतलब व्यापक रूप में हत्याएं बंद हो गई थी सबसे तो। यज्ञ भी बंद कर दिया तो में, अभी क्या है बहुत के तो के तो तो तो सब अभी तो सब लोग एक ही को पूछते हैं आधुनिकीकरण अभी तो सब लोग सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान बुद्ध ढाई हजार साल पहले शंकराचार्य लगभग साल पहले। शंकराचार्यू की तो दिए शा, थे तो शंकराचार्य से ये शास्त्रीय है, तो है। प्लानिंग है पूरी <laughs> आगे बढ़ते हैं अभी गुरु एवं दीक्षा ये भक्तिनाथ ठाकुर के आते आते ऐसा हो चुका था ऑलरेडी तब तक तो ऑलरेडी ऐसा कर ही रहा था आप देखेंगे पुराने जो गौड़िया मैगजीन भी हैं तो उसमें फोटो दिखाते हैं कि दो भक्त बैठे शिखा है कंठी माला है तिलक है दोनों बैठे और पत्ते खेल रहे हैं या तो चौपाट है वो खेल रहे है मतलब फोटो में दिखाते हैं एक के साथ बोगर। और बाजू में एक वेश्या बैठी है इधर दारू की बोतल है इसलिए आता है इन भक्ति ठाकुर नहीं कहता है ना यही तो एक कालर चेला माथा तिलक गलाई माला संगे फिर एक पैदर वाला यही तो एक काले चेला आता है न भजन ने इसे के ऊपर बनाया है कैसा सब था तब गुरु एवं दीक्षा लंबा तो साधना तो की आवश्यकता कोई भी व्यक्ति मात्र पुस्तकों के अध्ययन से आत्म नहीं, नहीं कर सकता साक्षात्कार नहीं कर सकता माथा के आ, माया के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करना इतना सरल नहीं है इस मार्ग में निश्चित रूप से परीक्षाएं एवं कठिनाइयां आती हैं कोई भी व्यक्ति केवल अपने बल पर भागवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता इसलिए सभी शास्त्र बार बार जोर देकर कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के इच्छुक सभी व्यक्तियों के लिए एक प्रामाणिक सद गुरु की शरण ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। आदव गुरु शुरुआती गुरु क्या हैं? शिला जी ने कहा, जीवन के हर कदम पर आध्यात्मिक गुरु मार्गदर्शन करते हैं मार्गदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक गुरु को आदर्श व्यक्ति होना चाहिए अन्यथा वह मार्गदर्शन कैसे करेगा शिष्य गुरु के आदेशों की अवहलना नहीं कर सकता इसीलिए व्यक्ति को ऐसे आध्यात्मिक गुरु का चुनाव करना चाहिए जिनके आदेश पालन से वह कोई गलती नहीं कर सके मान लो कि यदि आप किसी गलत व्यक्ति को गुरु बनाते हैं और वह आपका गलत मार्गदर्शन करता है तब आपका संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाएगा अतः व्यक्ति को एक ऐसा गुरु स्वीकार करना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में वह अपना जीवन सफल बना सके गुरु एवं शिष्य के संबंध का यही आधार है इसमें कोई औपचारिकता नहीं है अपितु यह गुरु तथा शिष्य दोनों की ओर से एक भारी जिम्मेदारी शिलूप बताते ही प्रवचन में वर्तमान समय में इस्कोन में शिलप के किसी भी शिष्य को जिसके सं जिसको संस्था ने मान्यता दी है संस्था के नियमों के अनुसार दीक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार दिया जा सकता है भक्त उनसे कृष्ण भवन की में दीक्षा प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं मान्यता का अर्थ है कि उस भक्त ने चार नियमों का कड़ाई से पालन किया हो वह प्रतिदिन नियमित रूप से सोला माला हरे कृष्ण महामंत्र का जग करता हो प्रातः उठने एवं मंदिर के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले लेता हो भक्ति में स्थिर हो कृष्ण भावनामृत में के दार्शनिक सिद्धांतों में उसकी निष्ठा हो एवं वह प्रमुख कार्यकारी समिति गवर्निंग जीबीसी द्वारा निर्धारित स्कोन संस्था के नियमों के अंतर्गत सेवा कर रहा हो हरि भक्ति विलास के अनुसार कृष्ण भावनामृत के इच्छुक व्यक्ति को श्री कृष्ण के बारे में एक प्रामाणिक भक्त से कम से कम एक वर्ष तक नियमित रूप से श्रवण करना चाहिए इस अवधि के दौरान सेवा तथा जिज्ञासा से गुरु एवं शिष्य के संबंध विकसित हो सकते है तत्पश्चात यदि शिष्य को यह विश्वास हो जाए कि ये वो महानुभाव है जिसको मैं शरण जिसकी मैं शरण ग्रहण कर सकता हूँ तथा ये मुझे श्री कृष्ण तक ले जा सकते हैं तो वह उनके पास जाकर शरण प्रदान करने तथा अंततः दीक्षा देने के लिए प्रार्थना कर सकता है। में दीक्षा की विधि जीबीसी द्वारा निर्धारित की गई है यह विधि शास्त्रों के अनुरूप है तथा एक बड़ी संस्था के अनुकूल है जहा गुरु लगातार यात्रा करते रहते हैं और कई जिम्मेदारियों का एक साथ निर्वाह करते रहते हैं। शास्त्र उतावली में दीक्षा देने के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। अतः गुरु एवं शिष्य दोनों को भलाई के लिए दोनों की भलाई के लिए दीक्षा के विषय में नियम तथा विधि आवश्यक है हाँ हिंदी में गलती इंग्लिश में लिखा है प्रोसीजर फॉर इनिशिएशन इन इसकॉन एज प्रेजेंटली डिरेक्टेड बाई द जी बी सी बॉडी इस बोस इन लाइन विथ स्क्रिप्चर एंड सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हुर ऑफन ट्रेवलिंग एंड हैव वाइड एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हिंदी में लिखा है इसको में दीक्षा की विधि जी द्वारा निर्धारित की गई है गलत है एकदम गलत है जी ने दीक्षा की विधि निर्धारित यहाँ स्थापित नहीं की है दीक्षा की विधि स्थापित है शास्त्रों के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिंह सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा की विधि स्थापित की है अभी के समय में वो नियमन कर रही है अनुवाद में गलती है हिंदी में न बहुत सारे एडिशन घूम गए इसके हाँ हिंदी में बहुत उल्टा सीधा किया है इंग्लिश में भी डिफरेंस है कुछ एडिशन मैं भी यही कह रहा हूँ मैं जो पढ़ रहा हूँ आपका वाला वो नहीं है इसलिए अलग बहुत सारे अलग है उसमें तो ये निश्चित रूप से गलत है जीबीसी ने स्थापित नहीं पद्धति वो उसका नियमन करना है रहा स्थापित तो भक्ति से जन सजोई ठाकुर द्वारा की ऐसा नहीं कि जीबीसी जब तक आई तब तक तो दीक्षा की कोई पद्धति ही नहीं थी तो प्रभुपाद कहाँ से दीक्षा पद्धति लेकर भक्ति सुधन सजोई ठाकुर ने स्थापित की उसमें का करना है। वो सब तो प्रभुपाद ने बत्तीस ठाकुर ने स्थापित किया तो, तो प्रभुपाद सोला करते थे चौसठ माला कम्पल्सरी नहीं थी बत्तीस के समय अच्छा चौंसठ माला करो ऐसा बताया था कंपलसरी नहीं थी बत्तीस रन सरस्ती ठाकुर के काफी शिष्य जो मठ में ही रहते थे वो लोग सोलामाला ही करते थे चौसठ नहीं कर थे एक ने तो आके भी पूछ लिया भक्तिषिदान महाराज को कि आप आपके तो सबको चौसठ करनी चाहिए लेकिन मैं तो देखता हूँ आपके मठ के तो कोई शिष्य चौसठ कर नहीं रहे हैं तो भक्तिशीद सरस्वती ठाकुर बोले मैं देखता वो कर रहे हैं तुम नहीं देखते हो ऐसा करके बाकी जो पूरी दीक्षा पद्धति है जिसको पंच संस्कार दीक्षा पद्धति है भक्तिशंत सरस्वी ठाकुर ने स्थापित की श्री वैष्णव संप्रदाय से ला करके प्रभुपद में उसको पालन भक्तों के संपर्क में आकर जब किसी को कृष्ण भवन गंभीरता से निर्देश दिया जाता है शिला प्रभुपात इसको के सभी सदस्यों के प्रमुख शिक्षा गुरु एवं आचार्य है नए भक्तों को उनकी गुरु पूजा करना सिखाया जाता है श्री कृष्ण को प्रणाम करते समय तथा उन्हें भोग अर्पित करते समय शिला प्रभुपात का प्रणाम मंत्र उच्चारित करते हैं काफी लंबा है इस काम का तो यहाँ पे विराम देते हैं कल मैं इसका समरी कुछ टॉपिक्स का तो आसान है समय ही करते समय शिल प्रभुपाध की जाए पंच संस्कार पंचरात्रि का पद देते हैं तो। मतलब तो उसी प्रकार से पंचरात्रिक दीक्षा है उसमें पांच संस्कार होते हैं और पांच संस्कार यहाँ पे स्थापित किया वो, तो वो वही से लेके आये संन्यास दीक्षा भी हो त्रिदंडी सन्यास उधर से श्री वैष्णव संप्रदाय से उसको लेके आए और यहाँ पे स्थापित जाप करते हैं मंत्र जाप अलग हो सकता है पद्धति और मंत्र जाप में भेद तो कर रहा हूँ पद्धति तो हाँ तो तो पद्धति उधर हाँ हाँ तो मंत्र जप जाप में थो भेद हो सकता है ना कौन सा मंत्र है करते हैं श्री संप्रदाय के मंत्र जप की पद्धति अलग है वो हरि नाम मंत्र की तरह जप नहीं करते हैं उनका पूरा थोड़ा उस प्रकार से अलग है शरणागति वर्षित अर्चा विग्रह का पूजन उसमें मुखिया उसमें जो जप आता है वो जप करते हैं। जप को अलग से नहीं करते बाकी तो हमेशा श्रीमन नारायण का नाम तो लेते ही है, ले ही सकते वो तो अलग बात है। लेकिन एक विधि की तरह उनकी अर्चा विग्रह का पूजन ये विधि अर्चन विधि है श्रवण कीर्तन है वो तो हर एक जगह पे है लेकिन अर्च विग्रह का पूजन ये पद्धति मुख्य है अर्च विग्रह अर्चन पद्धति <laughs>